ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ईश्वर विषयक विभिन्न धारणाएं पुरातन भारत में ईश्वर की धारणाओं का विकास हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करने पर हम ईश्वर की विभिन्न धारणाएं प्राप्त करते हैं कुछ भक्त उन्हें सगुण और साकार मानते हैं वे उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहते हैं अन्य लोग उन्हें अनंत ज्ञान शक्ति और गुण सम्पन्न करते हैं तथा निराकार होते हुए भी विभिन्न रूप धारण करने वाला मानते हैं वे ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार करते हुए भी उसके निराकार पक्ष को अधिक महत्व देते हैं साकार रूप जिसकी अभिव्यक्ति है साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में अधिकांश भक्त भगवान के साथ मानवीय रूप और भावनाएं संयोजित किए बिना तथा उन्हें स्वयं से बाहर सोचे बिना नहीं रह सकते कभी कभी यह पाया जाता है कि सच्ची भक्ति द्वारा चित्त शुद्धि होने के कारण भक्त उसी परमात्मा का दर्शन अपने भीतर करने लगता है जिसकी वह अब तक बाह्य वस्तु के रूप में उपासना करता रहा था तब वह ईश्वर का अंतर्यामी परमात्मा के रूप में कर्ण के कर्ण मन के मन प्राणों के प्राण के रूप में साक्षात्कार करता है इसके बाद वह परमात्मा की अनुभूति उस देव के रूप में प्राप्त करता है जो अग्नि में है जो जल में है जो पौधों में है जो वृक्षों में है जो समस्त जगत में व्याप है तथा जिसने स्त्री पुरुष युवक युवती लाठी टेक कर चलते हुए वृद्ध का रूप धारण किया है तथा जो नाना रूपों में जन्म लेता है अब उसके लिए परमात्मा समस्त प्राणियों और वस्तुओं में व्याप्त सत्ता हो जाते हैं वे देवाधिदेव ही नहीं हैं बल्कि समस्त प्राणियों की सत्य आत्मा और विश्व के प्राण भी हैं और अधिक प्रगति करने पर वर्षि परमात्मा का जगदाती सत्ता अवांग मनस तथा अदृष्ट अलक्षण अचिंत्य अभ्यपदेश वर्णनातीत एकात्म प्रत्ययसार एकात्म चैतन्य स्वरूप शांत परमशिव और अद्वितीय के रूप में साक्षात्कार करता है वैदिक ऋषि वज्रपाणी वृष्टिदाता इंद्र की सूर्य के अधिष्ठाता देवता मित्र की अंतरिक्ष में विचरण करने वाले उपासक के पापनाशक वरुण की तथा पिता बंधु मित्र तथा कहलाने वाले अग्नि की उपासना करते थे। सूर्य देवता का जो संसार में जीवन और प्राण का संचार करता है भक्तों की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने के लिए आह्वान किया जाता था यह उल्लेखनीय बात है कि आध्यात्मिक चेतना की उस प्रारंभिक अवस्था में कुछ वैदिक ऋषि प्रत्येक प्रक्रिया के पीछे एक अंतर्यामी ईश्वरी सत्ता को पहचान सके थे और उनकी बहुदेववादी प्रतीत होने वाली धारणाओं के पार्श्व में एक गहरा एकेश्वरवाद विद्यमान था क्योंकि प्रत्येक देवता के आह्वान और आराधना सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ और जहाँ तक कि सर्वव्यापी के रूप में किए गए हैं यह बात उस प्रसिद्ध स्तुति में स्पष्ट रूप से कही गई है जो घोषणा करती है एकम सदविप्रा बहुधा बदलती अग्नि अग्निश्वाहुह अर्थात एक ही सत्य को दिप प्रगण आदि नाना नामों से पुकारते हैं ऋग्वेद के काल के बाद हिंदू धर्म में विशेषकर उपासना एवं स्तुतियों का संबंधित नामों और प्रतीकों के विषय में एक महान परिवर्तन हुआ जो नाम कभी कम महत्व रखते थे वे ही नाम परिवर्ती काल में प्रमुख हो गए और देव कुल में नए नाम भी जोड़े गए शिव विष्णु और देवी तथा राम और कृष्ण ऐसे अवतारों की उपासना परवर्ती काल में लोकप्रिय हो गई लेकिन इन आश्चर्यजनक परिवर्तनों के बीच हिंदू भक्त की परमेश्वर विषयक धारणा उसकी उच्चतम आध्यात्मिक आशाएँ और आकांक्षाएँ भगवत सहायता और मार्गदर्शन पाने की उसकी इच्छा और उसकी भगवत मिलन की लालता अपरिवर्तित बनी रही है काल के प्रवाह के बीच इस बात को अधिकतर स्पष्टता के साथ समझा गया है कि निराकार परमात्मा सत्ता ईश्वर के सभी साकार रूपों की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है तथा तो विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से पूजे जाने वाले सभी दैवी व्यक्तित्वों और साकार रूपों की मूल कारण है वस्तुता अद्वैत वेदांत के अनुसार व्यक्ति भले ही किसी भी प्रतीक को स्वीकार करे अथवा दैवीय रूप की प्रारंभ में उपासना करे लेकिन आध्यात्मिक जीवन का चरम लक्ष्य निर्गुण निराकार एक में अद्वितीय की चरम अनुभूति प्राप्त करना ही है जिसमें लीन होकर भक्त अनंत के साथ एक रूप हो जाता है उस उच्चतम अनुभूति में मानव और ईश्वर के तथा ईश्वर और जगत के भेद लुप्त हो जाते हैं केवल एक मेवाद्वितीय बचा रहता है उपर्युक्त अनुभूति पर आधारित अनेक अद्वैतपरक ध्यान श्लोक हिंदू धर्म में प्रचलित है जिनमें अनात्म का निषेध और आत्मा का समर्थन किया गया है शंकराचार्य अपने निर्वाण षटकम में कहते हैं मनोबुद्ध्यंकार चित्ता हम न च्रोत्रजिहे न च्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न अहम निर्विकलो निराकारूपो विभुवाचर्वेन्द्रिया न चा संगत द्व मुक्तिर्न मेय चिदाननंद शिवोहम शिवोहम अर्था मै मनु न मनुहु न बुद्धि न चिं न हंंकार न मैं श्रोत्रहूँ नजिवा न घाण नेत्र ना मैं व्योमुँ नग्नि न वायु और न भूमि न चित्त आनंद स्वरूप हूँ मैं सर्वव्यापी शिव स्वरूप आत्मा हूँ मैं निर्विकल्प निराकार अपरिवर्तनशील सर्वव्यापी और सर्वत्र विद्यमान हो मैं सभी इंद्रियों से असंग हो ना मुझे मुक्ति है ना बंधन मैं समस्त सापेक्ष ज्ञान से परे हूँ मैं सर्वव्यापी आत्म स्वरूप शिव हूँ इस तरह का ध्यान अभ्यक्त ब्रह्म विषय ध्यान के लिए कुछ सर्वाधिक साक्षी औपनिषिधिक ऋषियों के चिंतन प्रणाली के अनुरूप ही है अस्थूल मन ह्रस्व दीर्घम अचक्षुषकमस्त्रोत्रोत्र अवागमनो अन्तर् बाह्यम अमृतो अदृष्टो दृष्टा अमतो मन्ता विज्ञातो विज्ञाता अर्थात न तो स्थूल है और न अड़ु है न ह्रस्व न दीर्घ है चक्षुरहित श्रोत्र रहित, रहित वाघ रहित मन रहित अंदर बाहर रहित है वह अमृत आत्मा देखा नहीं जा सकता पर स्वयं दृढ़ता है उसका मनन नहीं किया जा सकता है पर जो स्वयं मनता है जिसको जाना नहीं जा सकता पर जो स्वयं विज्ञाता है निराकार सर्वातीत एक मेवा द्वितीय सत्य की इन उदात्त धारणाओं के अतिरिक्त पुरातन भारत में सर्वांतर्यामी निर्गुण निराकार ईश्वरीय सत्ता के बारे में धारणाओं का विकास हुआ जो अनंत और निराकार रहते हुए भी शांत रूप ग्रहण करता है यही बाद में चलकर कर विशिष्टाद्वैतवाद कहलाया कई साधक ऐसे परमात्मा की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर के साकार रूप में रुचि नहीं होती उपनिषदों में भी सृष्टि में व्याप्त परमात्मा विषय ध्यान मंत्र है वह परमात्मा नीचे है ऊपर भी है वह पीछे है आगे है दक्षिण में है उत्तर में है वह सर्वत्र और सर्वव्यापी है वह अड़ू से भी अड़ू और महत से भी महान है वह आत्मा सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है वह पृथ्वी वायु सूर्य चंद्र और तारों के भीतर और ओतप्रोत रूप से विद्यमान है वह अंतर्यामी के रूप में सभी प्राणियों तथा सभी वस्तुओं का नियमन करता है वह उपासक की अमर आत्मा अंतर्यामी नियामक है भक्त अपने और भगवान के बीच के अंतर को बनाए रखता है वह स्वयं को आत्मा और परमात्मा को समस्त आत्माओं की आत्मा समझता है